और असत्य का निर्णय परीक्षा करें अपनी दृष्टि से प्राय व्यक्ति खता है कि मैं जो कुछ विचार करता हूं जानता हूं वह ठीक है इस स्तर पर चलते चलते व्यक्ति ऐसा सोचता है विचारता है कि मैं जो कुछ जानता हूं वह सर्विपरी है, है सबसे उत्तम है विपरीत जो व्यक्ति विचारता ठीक नहीं अर्थात् दूसरे लोग जो सोचते हैं हे विपरीत वीक ऐसी ऐारणा मनुष्य जीवन में व्यापक रूपी जो व्यक्ति ऐसा मनता जानता सोचता विचारता है वह कभी भी सत्य और असत्य के को नहीं जानता था इसलिए प्रत्येक व्यक्ति विचार करते हुए सदा इस प्रकार से वो विचार करे कि जो मैं जानता हूं उसमें से कुछ ठीक भी हो सकता है और कुछ अनुचित भी हो सकता है अपने जाने हुए की बार बार परीक्षा करनी चाहिए लंबे काल पर्यंत एक व्यक्ति जिन जिन विषयों में यह विचारता है कि इन विषयों में ठीक मानता ठीक जानता हूं ये परीक्षा पूर्वक मैंने निर्णय किया है ऐसा सोचता है उनमें भी उस व्यक्ति को अन्य विद्वानों के साथ मिलकर के अन्य बुद्विमानों के साथ बातचीत करके संशोधित करना चाहिए बुद्धिपूर्वक उस अपने निर्णयात्मक मंतव्य को सबके सामने रखना चाहिए प्रकार व्यक्ति परीक्षापूर्वक को भी अन्तिम देख पाएगा कि इ विषय अनुचित निर्णय किया और उस अनुचित निर्णय छोड़ देगा सत्य क्या है असत्य क्या है इसको समझ जाएंगे इसके विपरीत भी, भी आप विचार करेंगे तो कभी भी सत्य और असत्य को ठीक रूप में नहीं जान पाए सा निक्षण परीक्षणी सम्पत् विद्वान् के साथ सा मिलिको सम्यक् मन विषयो मैं ऐसा जानता ऐसा ऐसा मानता नहीं आप बताइए जाने ग ये जो दूसरी प्रवृत्ति व्यक्ति की से विपरीत ऐसी रूचि प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कभी भी विशुद्ध सत्य असत्य को जान के सफल नहीं हो पाता कभी भी नहीं होता प्रमाण के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भाव है उसको इस प्रकार समझना चाहिए भाव यह है कि जो कोई इस मेरे ग्रन्थ मे लिखि बातो जाने यह बताएगा कि अमुख बात यह बात इसमें नहीं है इमे उसको स्वीकार कर दिया जाए आप सत्यार प्रकाश को पढ़ते हो कहां लिखा है ये ये भाव जो मैं सुना और दूसरा भाव यदि कोई इसमें ऐसी बात आ गई हो ठीक न हो भाव बना रहा हूं तो उसको विद्वान शब्द का प्रयोग हुआ क्या उसको ठीक ले ये काम की है ऐसे नहीं बोलना ये जो निर्णय आप देते कि नही लिखी है यदि वहां पूरा परीक्षण किए है तब तो ये खाओ और मैं तो ये कहूं पता नहीं अच्छा अब एक मैं थोड़ा सा एक दृष्टांत लेता हूं जब हम पढ़ते पढ़ थे कभी आरषगुक्ल वडलूर में नाला पानी पपोवन दे रहा में ऐसे चलता रहता था और हम कभी चलते थे कभी भोजन के लिए कहीं गए कहीं भ्रमण के लिए गए तो विवेक जी से बात पूछता मैं बदलाव ये देश उदाहरण के रूप में ये उन बन के चलते हैं या राष्ट्रीय मार्ग में बन जाते आप क्या मानते वो भी ऊपर बनके फिर नीचे जर में आरम्भ होते हैं गिरते गिरते बनते हैं कौन पता है आपने नहीं पता हाँ या नाम कुछ न कुछ तो बोलोगे हैं? हाँ जी बोलो नहीं पता ये क्या है नहीं देखो माल मत देना है क्या है ये है इसकी क्या पहचान है अच्छा अब आप पता ही नहीं है कि वो लोग बंद करके फिर नीचे गिरना आरम्भ करते हैं या गिरते गिरते मार्ग बन जाते हैं आप तो पता ही नहीं चले ये पता चला है कुछ बात यहां पर आ ही बात वो तो बात आतमदेव जी आप तो सुप्र गए नहीं पता था आतमदेव जी जन में दे देते हुए ना तो कई बार अभ्यास होता है विवेक जी वो उत्तर दे देते ऐसा है फिर मैंने कहा कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा खंडित हो गया फिर कहीं बताओ ये कैसा ये ऐसा है मैंने कहा ये तो ऐसा झूठ हो जाएगा इन्होंने कुछ बार देख करके कई बार देखेंगे तो बड़ी आपत्ति आ जाती है मैं निर्णय दे देता हूं और फिर इन्होंने एक मंतव्य बनाया कि देखो जिसका पूरा पता हो उसका तो कहना है ऐसा है नहीं तो ये कह देते थे मुझे पता नहीं हम क्या सुनवा जिस विषय में पता ही नहीं उस विषय में यही कहना ठीक रहता है मुझे पता नहीं आप ये निर्णय देते हमेशा परीक्षा करते हैं या बोल लेते हैं? वैसे आपका क्या अभ्यास अपना बताओ हां हाँ जी बोलो कैसा अभ्यास है आपका अच्छा बिना परीक्षा के निर्णय की देते हो आप इसमें क्या भार पड़ जाता आपके उसमें अपमान की अनुभूति होती है क्या आप बोलो है है है है कि यहां पर सकता है। हो सकता हो मैं हैं हैं की तो दिख्रें दिख्रें दिख्रें दिख्रें। बस नहीं दे दे तो या है। तो इसको कम छोड़ ले यावना निर्णय जाको ये अनिश्रिस्मोषोडगी निर्णयता साधानीक है, है।, है। हा जी बोलो निर्णय अग्रे ये नी देखते भिन्नभिन्न स्थिति एक स्थिति परीक्षा कर्णय स्थिति पणयेन बोलो का संभावना को रखते हुए निर्णय लेते अच्छा हाँ ये आप कभी निर्णय लेते हैं कभी संभावना रखते होते निर्णय देते हो तो निर्णय देने पर अनुचित निर्णय देने पर फिर विचार नहीं करते कि मुझे ऐसा निर्णय नहीं देना था क्या करते हो कुछ तो इसको याद रखना एक और भाग है इसका जो व्यक्ति अशुद्ध निर्णय दोष न देखता कि मशुद्ध निर्णय आगे न दूा वच न सकतारासारा अशुद्ध निर्णयता निर्णय अशुद्ध दे पी पीचे विचार न मे अशुद्ध निर्णय वो व्यक्ति की सोष छटकारा पागा उप आ बड़े बे निर्णय बिना विचारे देता रहेगा और भोसा न्यायता समाज क पा न या ला है सब का याद्यालस के दश नयिम या है। करो ब्रह्मचारि कि पा क्या है? सब काम इस नियम में क्या बात कही गई सत्य और असत्य को विचार करते करोगे तो वो क्या है वो सत्य और असत्य को विचार करेंगे वो क्या चीज है परीक्षा है परमाणु से परीक्षा कर किसकी परीक्षा करोगे परमाणु से कार्यो की कौन से कार्यो की जो हम व्यवहार में करते हैं कौन से करते हैं और थो थो मन से से होता, मन मन दिद नहीं? है तुन्यार्ण। तुन्यार्ण। मन से वाले कितने है? नहीं भी पता नहीं। और से वाले कितने लेण उचितया मनस्य कारण मिल गे यो पताने और शरीर दश इ दश कार्यो पले अच्छे प्रकारा में क्या आया आज से जो हम काम करें की करनी चाहिए ऐसा नहीं है उपीक्षा कनी से हम बोले उी की परीक्षा नहीं है भौते कार्योते है सतत लगारते मनसे इ मनसे होने वे कार्योक्षापूर्वकरणा चे वाले कार्यो को भी व्यक्ति क्षापूर्वक करने का प्रयास करेगा तो उसको तो ऐसे मन को पकड़े रखना पड़ेगा नहीं तो नहीं कर सकता बहुत आलोक क्या समझ में आया शरीर से जो हम विचारपूर्वक कार्य करते हैं एक ही भाग है स्थूल रूप में उससे व्यक्ति बहुत कुछ बच वाणी से बोलते समय जो परीक्षा करते हैं हम वो उससे सूक्ष्म होता है शरीर के कर्मों से और मन से जो हमने कर्म करते हैं कुछ वो बहुत सूक्ष्म होता है और तीव्रता से होता है विद्युत की भांति व्यक्ति इधर उदर करता है देखना, चलना, फिरना न चलेगा तब भी वो तानस मा कार्य होते रहते और उन मनस कार्यो की वो परीक्षा कर पाता भी नहीं बनाया और ज्ञान देता पनस्य करता हैर पी सोचता मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए आप ऐसा कुछ परीक्षण करते हैं या नहीं करते हुँ? हुँ? अच्छा कभी ऐसा आपने देखा सुन को विचारते हुए ये वस्तु ये खाने पीने की वस्तु ओल्ड की वस्तु या और कोई कापी लेखनी आदि ये मुझे ही अच्छी मिलनी चाहिए और कौन सोचते हैं अपने आप बोलो कौन वस्तु आप बोलो अगर पता ही नहीं चलता आपको आप बोलते मिलता है अच्छा अच्छा कमजोर मिले ये नहीं सोचती कि और अच्छी मिले मुझे कमजोर मिले ऐसा नहीं सोचती आप कैसे सोचते ऊंचा बोलो आवाज तो, तो सुनाई यानि सोचते बात बाले मुझे अच्छा मिले मिले मुझे भी अच्छा मिले ऐसा और क्या सोचते बा सोचते सोचते अले अग्रे मुख्य अले और और अच्छा मिले या बा मिले या नैव मिले ऐसे अच्छा हि मिले है? अच्छा ही अच्छा अच्छा ये ये मानू कि अच्छा मिले कभी औरों को अच्छा मिले मुझे थोड़ा सा कम मिले ऐसा नहीं सोचते सोचते हैं अच्छा क्यों ऐसा क्यों सोचते हो जी आप बोलो औरों को अच्छा मिले और मुझे कम अच्छा मिले ऐसा कभी कभी सोचता हूं प्राय मुझे अच्छा मिले ऐसा सोचता ऐसा आप बोलो समान से मिले, अच्छा, ऐसा औरों को मुझे कम मिले अस्ते किं अस्ति और अले अप के सोचते सम्यग बो अच्छा मे दूत्र सबको एक समान मिले और कभी कभी जैसे उच्चता है कभी कभी काउंड कम लेता दे हूं ज्यादा नहीं मिला अब जो मन से विचार करते हैं हम तो वहां पर सत्य और असत्य को विचार करके नहीं कर पाते उसको कर लेते हैं और फिर विचार करते हैं आप पूरे दिन भर दैनिक जीवन में जो कुछ मन में सोचते विचारते वो ईश्वर समर्पित करके सोचते हैं या ईश्वर को भूल करके सोचते हैं विचारते रहते हैं हाँ ये आप फिर स्मरण नहीं रहता मजी विचार कर रहते आप बोलो स्मरण नहीं होता आपका स्वरण नहीं होता है स्मरण नहीं आप बोलो अधिकांश ईश्वर की विस्मृत है विस्मृति आप बोलो अधिकांश ईश्वर की विस्मृति रहते आप बोलो प्रया सोलो आप बोलो अस्को असत्य न समी बोलो इसको आप समझते बोलो मैं करना नहीं है क्या आप बोलो क्यालो आप बोल सकते आप बोले सारे सकते। तो कल छोड़ देंगे दे इसको हुँ? तो इसमें क्या है वो जो अंश था ना मैंने पहले सुनाया था इसलिए एक अंश रहता है मैं जो मो सोचता ह मेरा है। आप अब इसको कहते हैं हम करते हि भूले व्यक्ति मन क चा मो विचारता रता हर्पित नहीं कर्ता मिलि सोचता हीक सोच जि भूल मान ली कि ईश्वर समर्पित न आपने दोष मान लिया अब आज तक आप तो जानते अज मैं जो सोचता ठीक है यदि जान मैं गलत सोचता हूं। इस नहीं करता तो इसको छोड़ देते आप एक बात तो ये याद रखी कि है विचारते कर्तते उत्ना सत्य है कि कसत्य है, कितना है। सतत ह जानते रते विचारते रते हैका परीक्षण कृते रते हैके अन् सत्यासत्य पता चता ग्रन्थो मिला वेद मन्त्रो सि देते है मिला करके। दूसरे विद्वान् सि सोचते अपने से हैने मित्रो सहपाठियो मिलि सोचते तो हैको पता चलता रहता है तो सत्य क्या असत्य क्या वो सत्य को के सत्य को असत्य सत्य जान व्यक्ति सत्य ग्रहणता असत्य छोड़ता जाता औमान्यता बना च चलता व्यक्ति मोचता ीकोषा दूर आप करेंगे तो गे करोडो लोग सारे के सारे इी करते हैं जीवन का अन्तिम लक्ष्य चरम लक्ष्यता क्रते क्या है इषये व्यक्ति विशेष परीक्षापूर्वक विचार निर्णय करता मुख रूप से दो धाराएं चलती रहती है एक है लौकिक सुख भोगने की भोगवाद और एक है ईश्वर प्राप्ति की योगवाद ये, यो ये कोई न कोई दोनों ऐसी एक निर्धारण कर लेता है व्यक्ति कि ये ठीक है इंद्रियों के भोगों को भोगना सम्मान को प्राप्त करना पुत्र इच्छा विप्रेषणा लोकेशना, और तीसरी उत्प्रेषणा एक लोकेशना, दो और विप्रेषणा तीन में सारी इच्छाएं आ जाती हैं ये इच्छाएं व्यक्ति की अपनी बनी रहेंगी और जो विशेष प्रयत्न करता है जो व्यक्ति कहता है मैं अंतिम सत्य को ही पकड़ूंगा सत्य को मैं पकड़ना नहीं चाहूंगा तो इन से इन योजनाओं से वो बहुत संघर्ष करता, कर करता है टक्कर लेता है करता है समझ में आ गई वो जमती नहीं है बैठती नहीं है अच्छा मैं आपका परीक्षण करना चाहूंगा आपकी कुछ उखड़ी है नहीं उखड़ी या जमी हुई है आप बताएंगे तीन योजना कुछ कम नहीं अच्छा आपकी कम आपकी फिक्री है कम। बहुत कम कम हुई हैं बहुत कम -कम। अच्छा आप बताओ कम ठीक कुछ, कुछ? मात्रा में दबी दबी कम हुई है आपका कम। आपका जिक्र अच्छा कभी ऐसी स्थिति आती है एक बार सारी उखाड़ दी फिर घर आ जाए आप बोले आपकी ऐ स्थिति की अहं आई सारी उखाडकेक आया और थोड़ी देलासर देखी ए अव ऐ की नीया किमपि एक अवसर ऐ ध्यान बैठे थे विचार सारी उखाडकेक अपि चले उघे वो नि अकं आया हा आपने नहीं आप ना आपने कभी ऐसा देखा, देखा दे चोरी करने की इच्छा छोड़ दी एक बार कभी नहीं नीक चोरिका दोषो दीसरे दिन तीसरे दिन के सप्ताह मया फेर जी इच्छा केरी चोरि तु केनी च नी इतनी भी नहीं जा इ गति का भो के काडेक देते फिर आतीान्त दूरम् आय कम क्तरप्राप्त क लो क्रि मे ध्यानमे सारिक उखाड केक लो औ सारी बीडी दिखा लगे अच्छा अ गुर्गन बहुमप्रेमी सज्जनों मातृ कल के सत्संग में आपने सुना था कि सोचता विचारता ह अन्यो सब से है है ठीक तो ठ प्रकार के विचार चलते हैं व्यक्ति के को जानने में होते हैं ऐसी बाधकोते है माता रचलने वा व्यक्ति की सत्य असत्य न जान पाता प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान विचार इस प्रकार से मैं चाहिए अर्थात मैं अनेक बार जो सत्य है उसको असत्य समझता हूं। और जो असत्य है उसको सत्य समझता ह नहीं हो सकता कि जो मैं सोचता हूं वही ठीक है कभी कभी व्यक्ति अपनी मान्यताओं को बनाता है स्वयं और अपनी मान्यताओं को बना के उन पर वो चलता रहता है और ये मानता है कि कभी दूसरा व्यक्ति मेरी मान्यताओं को खुले रूप में न सुन ले वे। इसको भय रहता है कि मैंने जो मान्यताएं है बनाई हैं अपने सिद्धांत उनका खंडन न हो जाए ये दर्द को ये मन में बना रहता है ऐसे कि एक व्यक्ति ने यह मान्यता बनाई कि ईश्वर की प्रार्थना करना हानिकारक है प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसने यती लिया कि जो हम परिश्रम करते हैं कर्म करते हैं उसका फल ईश्वर देता ही है और देगा तो फिर मांगने की बात क्या होगी यदि मांगने से ईश्वर हमको सुख आनंद दे देता हो तो फिर तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है तो उसने ये मान्यता बनाई इसमें कभी किसी के समक्ष इस बात को रखा नहीं और रखने में उसको संकोच है भय है कि ये मेरी मान्यता बहुत अच्छी है और मैं जब यह कहूंगा कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए ईश्वर की तो इसका खंडन करेंगे लोग कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा तो मेरी मान्यता खंडित हो जाएगी और ये बहुत अच्छी है इस भय के कारण उस अपनी मान्यता को वो व्यक्ति दूसरों के सामने नहीं आता आपको समझ में आती ये बात नहीं आती आप कोई ऐसा कभी सोचता हो तो बताओ ऐसी विचार होता है ये? होता है किसी का थोड़ा हो किसी का अधिक हो तो प्राय ऐसा सोचता है व्यक्ति किसी का कम हो सकता है किसी का अधिक हो सकता है एक मान्यता बनाई दिन भर हंसते रहना बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और उठते बैठते खाते पीते हंसते रहना चाहिए उसने मान्यता बनाई अब उस मान्यता का प्रयोग करते करते उसको पांच से दस वर्ष हो गए उसके मन में यह रहता है कि कभी मैं इस मान्यता को सबके बीच में रखूं ये दिन भर हंसते रहो ऊते बैठते और हो जाए कभी तो होगी, बड़ा बुरा लगेगा इण्डनो जि तु बु कठिना बा बा लेगा इ समने क बना जीवन दुषे झूठ बोले है चोरी बोल कर्ते है परस्पर झगडा कर्त के ऊपर स्वयं का विचार करना चाहिए मंथन करो आत्मनिक्षण करो कि मैं झूठ बोल देता हूं नहीं बोलना चाहिए कभी कभी चोरी कर लेता हूं चोरी नहीं करनी चाहिए परंतु जब सभा के बीच में जन समुदाय के बीच में व्यक्ति आता है और ये पूछा जाता है कि आप क्या झूठ बोलते हैं चोरी करते ही आपस में जगड़ते ही तो ये इस बात को बताने में अपनी हानि समझता है ये मान्यता उसमें बनाई है ये मानता है मैं भी सबके बीच में ये बात कहूं कि मैं चोरी कर लेता हूं मैं असत्य भाषण करता हूं तो मेरे प्रति मेरे जीवन के प्रति लोगों में गहना और मुझे बुरी दृष्टि से देखने लगेंगे इसलिए सबके सामने अपने दोषो स्वीकार नह बे किं को दोष बता बा उभर आती बता सम आप विविध दोष ुटि करते हो अब सब के मध्ये पूचा जाता है कि आप बताय मन मे बी सोचते हो या नहीं। मन में किसी के प्रति द्वेष करते हैं यानी मन में कि सुन्दर चीजों में राग होता है यानी तो उस समय आपको डर लगता है यानी ये आपके मन में बात आती है यानी ये ऐसा कहेंगे तो सबको पता चलेगा और सब मुझे बुरी दृष्टि से देखेंगे और मैं तो जो है कलंकित हो जाऊंगा अच्छा नहीं आप बताओ आपके मन में आती है आती मैं बो बो बा अपि आपले बातों को कहें, कि मेरे मन में ये बाते आती बात है सबके मध्ये मोष बता मे कलंकित बदनामोङ्गा का ये बा ठीक है बुद्धिमान बता ऋषि ये बा मि षो दूसर को, को रेष दूर हैको दबाते होगे ऐसी ऋषि मान्यता अक्ति ऐ अनेक मान्यता बे और मान्यतां का अहो विचारता अन्तव्य बनातार निश्चित बातः सत्य जान सकता की जान सकता वो अपनी सारी मान्यताएं सारी मंतव्य सारी विचारधाराएं सबके सामने रखना चाहता है उसमें कारण रहता है क्या मैंने कोई असत्य का निर्वाचन तो नहीं कर लिया है अर्थात असत्य को तो सत्य नहीं मान लिया है मैंने वही मान्यता मेरी परमाणु के विरुद्ध तो नहीं बन गई है और बार बार इसको दोहराया जाएगा आवृत्ति की जाएगी तो कहीं न कहीं से पता चलेगा कि ये मान्यताएं मेरी असत्य बनी गई हैं अशुद्ध बन गई हैं आपकी मान्यता यह बन गई किं दिनभर ईश्वर समर्पित न पढा हि न दिखा होगी ना हम हो हो व्यायाम कर सकेंगे सकेगे न वस्त्र दो सकेंगे ना कोई शुद्धि का काम बाह के काम समाज कार्य सकेगे ईश्वर समर्पण रे न ये तु व्यक्ति उन्नति काण है न ईश्वर को याद करो ईश्वर सदा याद रखो सारे कर्म समने रो दिनभर तो पढने क पढानि का का कैे कनभर यदि ईश्वर प्रति दान बना र संसार के अपने और समाज के काम कर सकते क हा जी आता अर्थ प्रश्न न उता समने बात है कि सारे जनभर ईश्वरसमर्पणो युवक क्रिया नाम परम गुरु अर्पण अर्पणम तत्फल संन्यास प्यार से अर्थ करो प्रिया का प्यार से सभी क्रियाओं को सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर के समर्पित कर देना और उनका कोई लौकिक फल नचाना यह क्या एक दो मिनट की बात है क्या ये घंटे की बात है या दिन भर ऐसा करना चाहिए आप क्या समझ पा